और आकाश में ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो काजल गिरी और सुमेर पर्वत लड़ रहे हों जब बुद्धि और बल से राक्षस गिराए न गिरा तब मारुति श्री हनुमान जी ने प्रभु को स्मरण किया श्री रघुवीर का स्मरण करके धीर हनुमान जी ने ललकार कर रावण को मारा वे दोनों पृथ्वी पर गिरते और फिर उठकर लड़ते हैं देवताओं ने दोनों की जय जय पुकारी हनुमान जी पर संकट देखकर वानर भालू क्रोधातुर होकर दौड़े किंतु रण दौड़े वानर वानरों के प्रबल दल को देखकर रावण ने माया प्रकट की क्षण भर के लिए वह अदृश्य हो गया फिर उस दुष्ट ने अनेकों रूप प्रकट किए श्री रघुनाथ जी की सेना में जितने रीछ वानर थे उतने ही रावण जहाँ तहाँ चारों ओर प्रकट हो गए वानरों ने अपरिमित रावण देखे भालू और वानर सब जहां तहाँ यानी इधर उधर भाग चले वानर धीरज नहीं धरते हैं लक्ष्मण जी हे रघुवीर बचाइये बचाइये यो पुकारते हुए वे भागे जा रहे हैं दसों दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ते हैं और घोर कठोर भयानक गर्जन कर रहे हैं सब देवता डर गए और ऐसा कहते हुए भाग चले कि हे भाई अब जय की आशा छोड़ एक ही रावण ने सब देवताओं को जीत लिया अब तो बहुत से रावण हो गए हैं इससे अब पहाड़ की गुफाओं का आश्रय लो यानी उनमें छिप रहो वहाँ ब्रह्मा शंभु और ज्ञानी मुनि ही डटे रहे जिन्होंने प्रभु की कुछ महिमा जानी थी जो प्रभु का प्रताप जानते थे वे निर्भय डटे रहे वानरों ने शत्रुओं से यानी बहुत से रावणों को सच्चा ही मान लिया इससे सब भानर वानर भालू विचलित होकर हे कृपालु रक्षा कीजिए यो पुकारते हुए भय से व्याकुल होकर भाग चले अत्यंत बलवान रण बाकुरे हनुमान जी अंगद नील और नल लड़ते हैं और कपट रूपी भूमि से अंकुर की भांति उपजे हुए कोटी -कोटी योद्धा रावणों को मसलते हैं <coughs> देवताओं और वानरों को विकल देखकर कर कोशल पति श्री राम जी हंसे और शारंग धनुष पर एक बाण चढ़ाकर माया के बने सभी रावणों को मार डाला प्रभु ने क्षण भर में सब माया काट डाली जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार की राशि फट जाती है यानी नष्ट हो जाती है अब एक ही रावण को देखकर देवता हर्षित हुए और उन्होंने लौटकर प्रभु पर बहुत से पुष्प बरसाए श्री रघुनाथ जी ने भुजा उठाकर सब वानरों को लौटाया तब वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर लौट आए प्रभु का बल पाकर रीछ वानर दौड़ पड़े जल्दी से कूद वे रणभूमि में आ गए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 शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती देखकर कर रीछ वानरों को बहुत ही क्रोध हुआ यह मूर्ख भुजाओं और सिर के कटने पर भी नहीं मरता ऐसा कहते हुए भालू और वानर योद्धा क्रोध करके दौड़े। बालीपुत्र अंगद मारुति हनुमान जी नल नील वानरराज, सुग्रीव और द्विवेद आदि बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करते हैं वह उन्हीं पर्वतों और वृक्षों को पकड़कर वानरों को मारता है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 रात्रि जानकर सारथी को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगा दूर होने पर सब रीछ वानर प्रभु के पास आए उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया उसी रात त्रिजटा ने सीता जी के पास जाकर उन्हें सब कथा कह सुनाई शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती का संवाद सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भय हुआ उनका मुख्यदास हो गया मन में चिंता उत्पन्न हो गई तब सीता जी त्रिजटा से बोली हे माता बताती क्यों नहीं क्या होगा संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला यह किस प्रकार मरेगा श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर कटने पर भी नहीं मरता विधाता सारे चरित्र विपरीत यानी उल्टे ही कर रहा है सच बात तो यह है कि मेरा दुर्भाग्य ही उसे जिला रहा है जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया है जिसने कपट का झूठा स्वर्ण मृग बनाया था वही देव अब भी मुझ पर रूठा हुआ है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 कृपा निधान श्री राम जी की याद कर करके जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं त्रिजटा ने कहा हे hey, राजकुमारी सुनो देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते कि इसके हृदय में जानकी जी यानी आप बसती हैं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 सिरों के बार बार काटे जाने से जब वह व्याकुल हो जाएगा तो उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा तब सुजान अंतर्यामी श्री राम जी रावण के हृदय में बाढ़ मारेंगे ऐसा कहकर और सीता जी को बहुत प्रकार से समझाकर, फिर त्रिजटा अपने घर चली गई श्री रामचंद्र जी के स्वभाव का स्मरण करके जानकी जी को अत्यंत विराह व्यथा उत्पन्न हुई वे रात्रि की और चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही है और कह रही हैं रात युग के समान बड़ी हो गई है वह बीतती नहीं जानकी जी श्री राम जी के विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही है जब विरह के मारे हृदय में दारुण दाह हो गया तब उनका बाया नेत्र और बाहुफड़क उठे शकुन समझ कर, उन्होंने मन में धैर्य धारण किया कि अब कृपाल श्री रघुवीर अवश्य मिलेंगे यहां आधी रात को रावण मूर्छा से से जागा और अपने सारथी पर रोष कहने लगा अरे तूने मुझे रणभूमि अलग कर दिया अरे अधम अरे मंद बुद्धि तुझे धिक्कार है धिक्कार है सारथी ने चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया सवेरा होते ही वह रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा रावण का आना सुनकर वानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई वे भारी योद्धा जहां तहां से पर्वत और वृक्ष उखाड़ क्रोध से दांत कटकटाकर दौड़े विकट और विकराल वानर भालू हाथों में पर्वत लिए दौड़े वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं उनके मारने से राक्षस भाग चले बलवान वानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लिया चारों ओर से चपेटे मारकर और नखों से शरीर विदीर्ण करके वानरों ने उसको व्याकुल कर दिया वानरों को बड़ा प्रबल देखकर रावण ने विचार किया और अंतर ध्यान होकर क्षण भर में उसने माया फैलाई जब उसने पाखंड यानी माया रची तब भयंकर जीव प्रकट हो गए वेताल भूत और पिशाच हाथों में धनुष बाण दिए प्रकट हुए योगिनियाँ एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए ताज़ा खून पीकर नाचने और बहुत तरह के गीत गाने लगी वे पकड़ो मारो आदि घोर शब्द बोल रही हैं चारों ओर सब दिशाओं में यह ध्वनि भर गई वे मुख फैलाकर खाने दौड़ती हैं तब वानर भागने लगे वानर भाग कर जहां भी जाते हैं वहीं आग जलती देखते हैं वानर भालू व्याकुल हो गए फिर रावण बालू बरसाने लगा वानरों को जहां तहां थकित यानी शिथिल कर रावण फिर गर्जा लक्ष्मण जी और सुग्रीव सहित सभी वीर अचेत तो हो गए हा राम हा रघुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मलते यानी पछताते हैं इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी माया रची उसने बहुत से हनुमान प्रकट किए जो पत्थर लिए दौड़े उन्होंने चारों ओर दल बनाकर श्री रामचंद्र जी को जा घेरा वे पूछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे मारो पकड़ो जाने ना पावे उनके लंगूर यानी पूछ दसों दिशाओं में शोभा दे रहे उनके बीच में कौशल राज श्री राम जी हैं उनके बीच में कौशल राज सुंदर श्याम शरीर ऐसी शोभा पा रहा है मानो ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए अनेक इंद्र की श्रेष्ठ यानी घेरा बनाई गई हो प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विशाद युक्त हृदय से जय जय जय ऐसा बोलने लगे तब श्री रघुवीर ने क्रोध करके एक ही बाण से निमिष मात्र में रावण की सारी माया हर ली माया दूर हो जाने पर वानर भालू हर्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत ले लेकर सब लौट पड़े श्री राम जी ने बाणों के समूह छोड़े जिनसे रावण के हाथ और सिर फिर कट के पृथ्वी पर गिर पड़े श्री राम और रावण के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों शेष सरस्वती वेद और कवि अनेक कल्पों तक गाते रहे तो भी वे उसका पार नहीं पा सकते उसी चरित्र के कुछ गुण मंदबुद्धि तुलसीदास ने कहे जैसे मक्खी भी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 भीषण के वचन सुनते ही कृपाल श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाढ़ लिए। उस समय नाना प्रकार के अपशकुन होने लगे बहुत से गधे, सियार और कुत्ते रोने लगे जगत के दुख यानी अशुभ को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे आकाश में जहां तहां केतु यानी पुच्छल तारे प्रकट हो गए दसों दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा यानी आग लगने लगी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 इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपाल श्री रघुनाथ जी धनुष पर बाण संधान करने लगे कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प एक अमृत कुंड को सोख लिया दूसरे बाण कोप करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले सिरों और भुजाओं से रहित रुंड यानी धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है जिससे धरती धंसने लगी तब प्रभु ने बाण मार कर उसके दो टुकड़े कर कर दिए। मरते समय रावण रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला, राम है? मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। के गिरते ही पृथ्वी हिल गई, समुद्र नदिया दिशाओं के हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो उठे रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और वानरों को समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर कर राम बाण वहाँ चले जहां जगदीश्वर श्री राम जी थे सब बाण जाकर तर्कस में प्रवेश कर गए यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया यह देखकर कर शिव जी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई प्रबल भुजदंडों वाले श्री रघुवीर की जय देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं कृपालु की जय हो मुकुंद की जय जय हो जै हो हे हे कृपा के कंद मोक्ष दाता मुकुंद हे राग द्वेष हर्ष शोक जन्म मृत्यु आदि के द्वंद्वों को हरने वाले हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले हे कारणों के भी परम कारण हे सदा करुणा करने वाले हे सर्वव्यापक विभो आपकी जय हो देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं घमाघम गम नगाड़े बज रहे हैं रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त की सिर पर जटाओं के मुकुट हैं जिसके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं मानो नीले पर्वत पर बिजली की समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं श्री राम जी अपने भुज दंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं। मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी ललमुनिया चिड़िया अपने महान सुख में मग्न हुई निश्चल बैठी हूं प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया वानर भालू सब हर्षित हुए और सुखधाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे पति के सिर को देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी स्त्रियाँ रोती हुई उठ दौड़ी और उस मंदोदरी को उठाकर रावण के पास आई पति की दशा देखकर वे पुकार पुकार कर रोने लगी। उनके बाल खुल गए देह की संभाल नहीं रही वे अनेक प्रकार से छाती पीटती और रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करती है वे कहती है हे नाथ तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी अग्नि चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा पृथ्वी पर पड़ा है वरुण कुबेर इंद्र और वायु इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया है स्वामी तुमने अपने भुजबल से काल और यमराज को भी जीत लिया था वही तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो तुम्हारी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध है तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का हाय वर्णन ही नहीं हो सकता श्री रामचंद्र जी के विमुख होने से ही तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई कि आज कुल में कोई रोने वाला भी नहीं रह गया हे विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे वश में थी लोकपाल सदा भयभीत होकर तुम्हें मस्तक नवाते थे, किंतु हाय अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को खा रहे हैं राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित भी नहीं है अर्थात उचित ही है हे पति काल के पूर्ण वश में होने से तुमने किसी का कहना नहीं माना और चराचर के नाथ परमात्मा को मनुष्य करके जाना रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य करके जाना, शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं उन करुणा में भगवान को हे प्रियतम तुमने नहीं भजा तुम्हारा यह शरीर जन्म से ही दूसरों का द्रोह करने में तत्पर तथा पाप समूह रहा इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्म श्री राम जी ने तुमको अपना धाम दिया उनको मैं नमस्कार करती हूं आहनाथ श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं है जिन भगवान ने तुमको वह गति दी जो योगी समाज को भी दुर्लभ है मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता मुनि और सिद्ध सभी ने सुख माना ब्रह्मा महादेव नारद और सनक आदि तथा और भी जो परमार्थवादी यानी परमात्मा के तत्व को जानने और कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे वे सभी श्री रघुनाथ जी को नेत्र भरकर निरख कर प्रेम मग्न हो गए और अत्यंत सुखी हुए अपने घर की सब स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण जी के मन में बड़ा भारी दुख हुआ और वे उनके पास गए उन्होंने भाई की दशा देख कर दुख किया तब प्रभु श्री राम जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी कि जाकर विभीषण विभीषण को धैर्य जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब प्रभु के पास लौट प्रभु ने उनको कृपा पूर्ण दृष्टि से देखा और कहा सब शोक त्याग कर रावण की अंत्येष्ट क्रिया करू प्रभु की आज्ञा मानकर और हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण जी ने विधि पूर्वक सब क्रिया की मंदोदरी आदि सब स्त्रियां उस र, उसे यानी रावण को स्त्री देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन करती हुई महल को गई सब क्रिया कर्म करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः सिर नवाया तब कृपा के समुद्र श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुम वाना सुग्रीव अंगद नल नील और मारुति सब निपुण लोग मिलकर विभीषण के के के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो पिताजी के वचनों के कारण मैं तो नगर में नहीं आ सकता पर अपने ही समान वानर और छोटे भाई को भेजता हूं प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की आदर के के साथ विभीषण को पर बैठाकर राजतिलक किया और की सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर तदनंतर जी सहित सब प्रभु के पास आए तब श्री रघुवीर ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया भगवान के अमृत के समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज्य पाया इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे वे बिना ही परिश्रम इस अपार संसार सागर का पार पा जाएंगे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 कौशल पति श्री राम जी सब प्रकार से सकुशल है उन्होंने संग्राम में दस सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त किया है हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद आशुओं का जल छा गया वे बार बार कहती है, है हे हनुमान मैं तुझे क्या दू इस वाणी यानी समाचार के समान तीन लोकों में और कुछ भी नहीं है हनुमान जी ने कहा माता सुनिए मैंने आज निसंदेह सारे जगत का पा लिया जो मैं रण में शत्रु सेना को जीतकर भाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूं जानकी जी ने कहा हे पुत्र सुन समस्त सदगुण तेरे हृदय में बसे और हे हनुमान शेष यानी लक्ष्मण जी सहित कौशल प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहे हेतात अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया सूर्यकुल भूषण श्री राम जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी को आदर के साथ ले आओ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 चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले सबके मनो में परम उल्लास उमंग है वानर सब दर्शन करने के लिए आए हैं तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़े श्री रघुवीर ने कहा हे hey, मित्र मेरा कहना मानो और सीता को पैदल ले आओ जिससे वानर उसको माता की तरह देखे गोसाई श्री राम जी ने हंसकर ऐसा कहा